पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ॐ बम ए ए वेदीन्द्रम ब्रकैणम वज्रवाहं वशिष्ठासो अव्यर्चन तयकाय हाय स नस्तुतो वीरा वद्धातो गोमद्युम पातः स्वस्तेभिः सदा नह अर्थात हे इंद्रदेव आप बलवान हैं आप वज्र जैसी भुजाओं वाले हैं वशिष्ठ ऋषि के वंशज मंत्रों से आपकी अभ्यर्थना कर रहे हैं वह इंद्रदेव हमारे वीरों को अपने संरक्षण में लें वह इंद्रदेव हमारे गौधन को अपने संरक्षण में लें वह सदा हमारा कल्याण करे अग्नि को समिधा से प्रज्वलित किया गया है आसुनी देव को दीव्यमान बनाया गया है सरस्वती देवी गाय धोने की तरह उनके लिए चमकीले महान सोम का दोहन करती हैं दोनों वैद्य असुनी कुमार हमारे तन के रक्षक हैं देवी सरस्वती मधुर सोम रस को अनेक मार्गों से वहन करते हुए इंद्रदेव के लिए ले, ले जाती हैं यजमान ने सोम रस तैयार किया देवी सरस्वती ने उस सोम रस को महान औषधि बनाया वैद्य अश्वनी कुमारों ने औषध स्वरूप उस सोम रस को धारण किया सरस्वती देवी इंद्रदेव का आवाहन करने वाली हैं सरस्वती देवी ने इंद्रदेव के लिए इंद्रियों में पराक्रम स्थापित किया इड़ा देवी और अश्विनी कुमारों ने उनके लिए ऊर्जा और धन धारण किया अश्विनी देवों ने निचोड़े हुए चमकीले सोम को औषधियों के साथ मिलाया सरस्वती ने नमोची राक्षस से सोम का हरण किया इंद्रदेव के लिए कुश के आसन पर स्थापित किया आसुनी सरस्वती और इंद्रदेव ने विराट यज्ञ से स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी लोक दोनों का आवाहन किया सारी दिशाओं से अपनी कामनाओं का आवाहन किया उस रात्रि दिन और सायंकाल में इंद्रदेव को आसुनी कुमार देवी सरस्वती के साथ विशेष बल से युक्त करते हैं हे आसुनी देव आप दिन में हमारे रक्षा करें हे सरस्वती देवी अब रात्रि में हमारी रक्षा करें वैद्य अश्वनी कुमार दिव्यता देता है वे सचेत सोम के द्वारा इंद्रदेव की रक्षा करें तीन प्रकार से अश्वनी सरस्वती भारती और इड़ा देवी ने तीव्रता से सोम देव को इंद्रदेव के लिए चवाया है यह सोम औषधमय है अश्वनी देव मधुर औषधि हमें प्रदान करें सरस्वती देवी मधुर औषधि हमें प्रदान करें त्रष्टादेव ने इंद्रदेव हेतु यश शोभा रूप मधु और सोम को धारण किया इंद्रदेव ऋतु के अनुसार वनस्पति को निचोड़ते हुए सामग्रियों से बड़ौत्री को प्राप्त हुए आसुनि देव और सरस्वती देवी ने गौ का दूध निकालने के समान इनके लिए मधुर रस दुहे हे आसुनि कुमारों आप दोनों देवी सरस्वती के साथ गायों के दूध के साथ सोम रस को औषधियों के साथ मिलाइए वहां रस सोमदेव को अर्पित कीजिए इंद्रदेव इस आहुति को भली भांति ग्रहण करने के लिए कृपा करें सरस्वती देवी ने आसुनी कुमार के साथ बुद्धि पूर्वक नमोचि राक्षस से हावी और धन पाया उस हावी और श्रेष्ठ धन को इंद्रदेव के लिए अर्पित किया आसुनी कुमार और सरस्वती देवी ने उस हावी से इंद्रदेव की वड़ोत्री की सचेत इंद्रदेव ने उससे नमोचि राक्षस को अभिेद किया आसुने कुमार और सरस्वती देवी ने इंद्रदेव को पशुओं के दूध दही और घी से बनी हावे अर्पित की उस हावे से उनका बल और यज्ञ बढ़ाया उन दोनों की सब प्रकार से प्रशंसा भी सविता देव वरुण देव और भग देव ने इंद्रदेव की इंद्रियों में बल धारण किया इंद्रदेव ने हावि पति की अच्छी तरह रक्षा की यजमान की मनोकामनाएं पूरी की सवितार देव एवं वरुण देव ने यजमान की प्रशंसा हेतु धन और बल धारा इंद्र देव ने नमोचि राक्षस से रक्षा और बल तथा धन लेकर यजमानों को समृद्धि बनाया यजमानों को क्षत्रियोचित बल और इंद्रियों की सामर्थ्य देने वाले वरुण देव हमारे इस यज्ञ में पधारने की कृपा करें सौभाग्य और ऐश्वर्य दाता सविता देव हमारे इस यज्ञ में पधारने की कृपा करें यश और बल धारे इंद्र देव हमारे इस यज्ञ में पधारने की कृपा करें अश्विनी कुमारों और देवी सरस्वती ने गायों अश्वों और हव्यों में इंद्र देव और यजमान के पराक्रम शक्ति और वैभव की बढ़ोतरी की सुन हरे पथ पर घूमने वाले विशिष्ट श्रेष्ठ मनुष्य जैसे अश्विनी कुमार देवी सरस्वती और इड़ा देव इंद्र देव हम मनुष्यों के यज्ञ में पधारें हाविग्रहण करें सब प्रकार से हमारी रक्षा करें आसुनी कुमार वैद्य हैं सुकर्मा हैं सरस्वती देवी अच्छा दोहन करने वाली है वृत्रासुर नाशक सैकड़ों यज्ञ करने वाले इंद्रदेव यजमानों के लिए उनकी इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान करें हे आसुनी कुमारों देवी सरस्वती आप इवा हैं आप नमोचि राक्षस से औषध रस लेकर विभिन्न प्रकार से इंद्रदेव को पान करायिए सब प्रकार से उनकी रक्षा कीजिए हे अश्विनी कुमारों आप यजमान की माता-पिता द्वारा पुत्र की रक्षा करने के समान रक्षा करते हैं इंद्रदेव विद्वान हैं वे यजमान की प्रार्थना को सुनते हैं संग्राम में विपत्त ग्रस्त होने पर अश्विनी देव रक्षा करते हैं इंद्रदेव अपनी सामर्थ्य से औषधियों का पान करते हैं तो सरस्वती देवी आपकी स्तुति करती हैं हे यजमानो अग्नि अन्न ग्रहण करने वाले हैं सोम को ग्रहण करने वाले हैं श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं आप उनके लिए अपना मन शुद्ध कीजिए आप उनके लिए अपनी बुद्धि शुद्ध कीजिए उससे घोड़े सिंचाई योग्य बैल और सुंदर वस्तुओं की हमें प्राप्ति होगी हे Agne हम आपका आवाहन करते हैं हम आपके मुख से हाव भेंट करते हैं आपके लिए श्रुबा में घी और पात्र में सोम को रखते हैं आप हमें अन्न प्रदान कीजिए आप हमें धन प्रदान कीजिए आप हमें श्रेष्ठ वीर प्रदान कीजिए आप हमें प्रशंसनीय धन प्रदान कीजिए आप हमें यश प्रदान कीजिए आप हमें प्रचुर धन प्रदान कीजिए यजमान हेतु अश्वनी देव ने तेज से नेत्र ज्योति प्रदान की यजमान हेतु सरस्वती देवी ने प्राण के साथ प्राक्रम प्रदान किया यजमान हेतु इंद्र देव ने वाणी के साथ इंद्रिय सामर्थ्य धारण किया अश्वनी कुमारों गौमय अश्वमय और श्रेष्ठ राह वाले इस सोम यज्ञ में पधारने की कृपा करें आप सत्य में निरत हैं आप अन्यायियों को पीड़ित कीजिए हे आसुनी कुमारों आप असद रस के वसा करते हैं जो दुष्ट हो जो हमारा शत्रु हो वह हमें पीड़ित न करे हे आसुनी कुमारों आप सबको उद्धारने वाले हैं आप दोनों हमारे लिए पीली सोने जैसी बढ़ने वाली संपदा प्रदान करने की कृपा करें पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरे हे ओम मम पावकनह सरस्वती वाजे भृवाजे ने वति यज्ञम वस्तु धिया वसुहु अर्थात सरस्वती देवी पवित्र है अन्न द्वारा शक्तिशाली कार्य करने वाली है यज्ञ को धारें धन और बुद्धि बरसाएं सरस्वती देवी सत्य वचन और सत्य मार्ग को देने वाली हैं सत्य मार्ग की प्रेरणादायिनी हैं सुमतियों को चेताने वाली हैं सरस्वती देवी यज्ञ को धारण करें सरस्वती देवी सबकी बुद्धियों को विशेष रूप से प्रकाशित करती हैं सरस्वती देवी महान हैं ज्ञान का समुद्र हैं ज्ञान की पताका पहराती हैं हे इंद्रदेव आप अद्भुत हैं आप अपने पुत्रों के यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए हामने अंगुलियों से निचोड़कर आपके लिए सोम रस को पवित्र बनाया है पुनः भगवती स्ృతి कहती है हरे हे अम्मां इंद्राया हि धीयै सीता विप्रयूताह सोतावतह उपब्रह्माणी बाधत अर्थात हे इंद्रदेव आप मनोयोग से हमारे यज्ञ में पधारिए हम आपके लिए सोम रस संस्कारित करने वाले हैं आप आकर उन हव्यों को ग्रहण करने की कृपा करें हे इंद्रदेव आप अपने हरिनाम के अश्वों से आवाजाही करते हैं आप अपने पुत्रों के लिए इस हवी को ग्रहण कीजिए अश्विनी कुमार देवी सरस्वती के साथ समान मन वाले हों अश्विनी कुमार देवी सरस्वती के साथ मधुर सोम रस का पान करें इंद्रदेव संरक्षक हैं वृत्रहंता हैं इंद्रदेव भी सोम रस का पान करें